भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथकादशोध्याय राजा रघुगण को भरतजी का उपदेश ब्राह्मण ब्राह्मणवाच अकोविद कोव वजस्थो नाधिष्ठ न ना सूर्यो ही व्यवहारमेरम तत्वापमरसेन सहा मनंती जड़ भरत ने कहा राजन तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो इसलिए श्रेष्ठ गानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते तथा राजध विदान विद्योर्विजिंते नेदादेशु ही तत्ववाद प्राय न शुद्धो न चुकाँ चुकाँ साधो लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है राग रागद्वेश दोषों से रहित शुद्ध तत्वज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है न तस् तत्वग्रहणा साक्षात वरीयसी रिवा चमसन स्वप्ने निरुक्त्यासौख्यम ने या अनुमित स्वयं सात जिसे गृहस्थित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गा सुख स्वप्न के समान हे नहीं जान पड़ता उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है या वन मनोरज सा पुरुष से तम साधम चेतोतिरंकुशम कुशलम चेतरम जब तक मनुष्य का मन सत्वरज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से शुभा शुभ कर्म कराता रहता है सवासनात्मा विषयों फरक्तो गुणप्रवाहो से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप सोलह कलाओं में मुख्य है यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्यादि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जैव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है दुखम सुखम व्यतिरिक्तम छक्रकूट यह माया मय मन संसार चक्र में चलने वाला है यही अपने देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल क्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोहरूप अवश्य भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है सदाहीन क्षेत्र स्थूल सूक्ष्म मनोलिंग मधो वदे गुणागुण गुणत्वस्य पर जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर देव का दृश्य बनता है इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं गुणानुरक्तम व्यसनाय जनता सेवाय नैगुण्यमथो मन यथा प्रदीपो घृतवर्ति मनसन शिखा सधूमा भरती स्वयं पदम तथा गुणकर्माबद्ध विषयाशक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है विषयहीन होने पर वही उसे शांतमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है जिस प्रकार घी से भींगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह के वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, है। और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता लिएकूतया पंचधियोभिरा कर्मा पुर वी एक वीरभूमि वीरवर पांच कर्मेन्द्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय और एक अहंकार ये ग्यारह मन की वृत्तियां हैं तथा पांच प्रकार के कर्म पांच त्र और एक शरीर ये ग्यारह उनके आधारभूत विषय कहे है जाते हैं गंधाकृत स्पर्शर स्रंशी विसर्गर जल्प शिल्पा एकाद स्वीकरण मेति श्वाद आहुम गंध रूप स्पर्श रस और शब्द ये पांच ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं मन त्याग संभोग गमन भाषण और लेना देना आदि व्यापार ये पांच कर्म इंद्रियों के विषय हैं तथा तो शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है कुछ लोग अहंकार को मन की बारहवीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को बारहवा विषय मानते हैं दभ्य स्वभास कर्म एकादशामी मनसो सहस्र सहसा कोटिष चैत्रज्ञों न मिथो न ये मन की ग्यारह वृत्तियां द्रव्य विषय स्वभाव आशय संस्कार कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती है किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है स्वतः यह परस्पर मिलकर नहीं है क्षेत्र ये था मनसो विभूतिर्जीव मया रचित नि आविर्हिता क्वापि तिरोताच अशुद्धो विच्टे युद्ध ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है इसके ऊपर युक्त वृत्तियाँ प्रवाह रूप से नित्य ही रहती है जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्ह है मन के इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण साक्षात स्वयं ज्योतिरज परेश नारायण भगवान वासुदेव समाज आत्मन्यवध यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्मादि का भी नियंत्र और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है स्थानिल आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत एवं परो भगवान वासुदेवः चैत्रज्ञ आत्मे दमनु प्रविष्ट जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत हैं नावेतां तनुृंडरेंद्र विधूयमयां वहनोदयन विमुक्सोितो वेदत्मस भ्रमती हतावत नावे तन्मन आत्मिंगम संसारतापनम जनसोकमोहैरागोभा ममतां ममता राजन जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि छह शत्रुओं को जीतकर आत्मतत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता तब तक वह इस लोक में यो ही भटकता रहता है क्योंकि यह चित्त उसके शोक मोह रोग राग लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है ध्यात्यमेनम तद्रवीर उपेक्षायाध्येधित अमत्त गुरो चरणोपासनात्मोषं यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो इत श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहश्याम सहीतायाम पंचम स्कंधे ब्राह्मण रहो गण संवाद एकादशोध्याय